तमस्त मिद्वेश शांति ही शांति ही शांति योगदर्शन की एक सौ सातवीं कक्षा योगदर्शन के तृतीय पात्र विभूति पात का इक्यावनवां सूत्र हम पिछली कक्षा में देख रहे थे स्थानीयों के यानी संपन्न लोगों के द्वारा निमंत्रण होने पर संघ और समयाकरणम सिद्धियों को देख करके योगी की सिद्धियों को देख करके उसको आमंत्रित करते हैं विभिन्न साधन भौतिक साधन उपलब्ध कराते हैं तो योगी को क्या करना चाहिए सिद्धियों के आने पर यह स्वाभाविक परिणति है कि लोग बाक उसकी तरफ आकर्षित होते हैं लौकिक गुणों के बढ़ने पर भी लोग आकर्षित होते हैं आमंत्रित करते हैं अपने घर बुलाना चाहते हैं और ऐसी चीजें जो कि चमत्कार के तुल्य दिखाई देती हूं इंद्रियों के शरीर के गुणों का उत्कर्षोक तो ऐसे में तो लोग बुलाना ही चाहते हैं अच्छी भावना से भी है कि भाई हम इनको कुछ सुख दे सकें अपनी बुद्धि से जैसा वो समझते हैं। हम इनको अधिक से अधिक अच्छे साधन दे सकें और वो बहुत आदर सम्मान सेवा ये सब दिखाएंगे करेंगे तो ऐसे में योगी को क्या करना चाहिए उस बात का उपदेश यहां पर दिया जा रहा है कि एक तो संग नहीं करना है वहां पर जुड़ना नहीं है उन चीजों से नहीं तो उसमें लिप्त तो हो जाएंगे आसक्ति होगी और आसक्ति को छोड़ भी दिया उस तरफ नहीं गए उन साधनों का उपभोग नहीं किया लेकिन उसके बाद भी एक दोष और आ सकता है उसको भी उन्होंने कहा स्मयाकर्णम तो आज व्यासभाषय में हम उसको देखेंगे और ये सब क्यों किया जाता है नहीं तो इससे अनिष्ट की प्राप्ति होती है और क्या क्या अनिष्ट हो सकता है ये हमें समझना चाहिए उन अनिष्टों को मन में उभारना चाहिए ऐसा करते हुए हम उससे रुकेंगे। ये सब प्रतिपक्ष भावना के तरीके हैं तो आगे का स्मय अपिना न कुरियात स्मय भी न करे इस विषय में तो व्यास भाष्य में देखेंगे और पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं पूछें सूत्र संख्या इसमें जो द्वितीय पंक्ति है भाष्य की इसमें कह रहे हैं कि परस्यम परस्याम वशी कार्यामसम तो वशिकार संज्ञायाम जैसे वहां पर आया था कि वशीकार संज्ञा वैराग्यम फिर तत्परम पुरुष ख्यागुण वैतृष्यम तो परस्यम वशिकार संज्ञा मतलब पर वैराग्य ऐसा अर्थ लेंगे या फिर पर वैराग्य नहीं लेना चाहिए वशीकार संज्ञा ही है और ये आत्म साक्षात्कार की स्थिति है सत्व पुरुष अन्यता ख्याति इसको असंप्रजात का विषय नहीं लेंगे अभी तो बल अंतिम स्थिति कह सकते हैं और वैसे तो वो वशीकार संज्ञा है और उससे भी बड़ी हम लेना चाहें ले सकते हैं लेकिन अभी ये सम्प्रजात का विषय ले लेना चाहिए संप्रजात तक का ले लेना चाहिए ज्यादा ठीक है यहां पर मतलब इसका क्या वैराग्य अर्थ ही करेंगे या फिर कुछ पर परवैराग्य पर ना करके इसको अपर के रूप में ले लें वशीकार संज्ञा है, है। नियंत्रण की स्थिति है उसकी और वो बहुत ऊंची है जितनी हो सकती है और उसको संप्रचात के अंत में तो लेने में कोई आपत्ति है ही नहीं और परवैराग्य की दृष्टि से देखना थोड़ा विचारणीय है कि इसको परवैराग्य में हम क्यों ले है? कि वशीकार संज्ञा है उच्च स्तर की वशीकार संज्ञा बस इतना अर्थ ले लेना ठीक ज्यादा संगत है, है। आचार्य जी इसी में दूसरा है कि अभी आपने बताया था कि सत्व पुरुषान्यता ख्याति मात्र रूप प्रतिष्ठा से योग के लिए आता है यहाँ पर आया है लेकिन अगर इसको सारे को अगर बुद्धि सत्व से ही जोड़ के देखें क्योंकि जो दूसरा सूत्र है योगश्चित वृत्ति निरोधा तो वहां पर एक शब्द आया था कि सत्व पुरुषान्यता ख्याति मात्र प्रतिष्ठम तो उसमें उस तरीके का चित्त हो जाता है तो वहां पर ये विशेषण चित्त को ही दिया था कहीं पर भी चिती के लिए दिया नहीं है जी यहाँ पर तो दिया ही है उसमें कोई बात नहीं है जी अगर गौण भाव से आप बुद्धि सत्व में भी लगाना चाहेंगे तो लगेगा वो पुरुष में ही योगी में ही ठीक है वो दोनों अभेद कथन रूप से ऐसा कथन हो जाते हैं नीचे इन्होंने लिखा है इति ऐशा विशो का नाम सिद्धेर या प्राप्त योगी सर्वज्ञ है क्षीण क्लेश बंधनो वशी विहरि योगी लेने में भी कोई बात नहीं है इसमें ठीक है और कोई बोलिए सूत्र संख्या 49 के भाष्य में ऊपर से तीसरी पंक्ति इसमें व्यवसाय ये जो आया है पद ये स्पष्ट नहीं हुआ कि उसका किस तरह से समझना है जिसके द्वारा निश्चय किया जाता है उसको व्यवसाय का और व्यवसाय जिसका निश्चय किया जाता है जो जाना जाता है जिसके द्वारा जाना जाता है और जिसको जाना जाता है जो जानने के योग्य है यानी प्रमेय व्यवसाय मतलब तो प्रमेय और व्यवसाय मतलब प्रमाण जिसके द्वारा जाना जाता है तो यहां पर व्यवसाय मतलब तो इंद्रियों का ग्रहण किया है व्यवसाय मतलब तो भूतों का ग्रहण किया है तो भूतेन्द्रियात्मकम दृश्यम जो कहा गया था दो रूप में एक व्यवसाय आत्मक है एक व्यवसाय आत्मक है ये अर्थ है कुछ विद्वान लोग इसका व्यवसाय का ज्ञान अर्थ से इसको खोलते हैं तो उसकी कैसे किस तरह से संगति लग सकती है वो तो, तो उन्हीं से पूछा जा सकता है जो ऐसा अर्थ लेते हैं उनसे पूछ सकते हैं मेरी दृष्टि से वो अर्थ ठीक नहीं है जी। दूसरा इसी के भाष्य की जो अंतिम पंक्ति है इसमें छीण क्लेश बंधन आया है तो यहां पर अगर छीण से दग्दीज भाव वाली अगर अवस्था लें तो कोई दोष आएगा इसमें ले सकते हैं अगर इसको अंत में भी ले जाएं हम ऐसा कि और आगे तक का ले सकते हैं ले सकते हैं अगर आपको वहां तक भी ले जाना है तो थोड़ा इतना स्तूल नहीं है इतना वस्तुनिष्ठ कथन नहीं है पीछे वाले में भी ले सकते हैं तो भी कोई बात नहीं है जिसने क्षीण कर लिए हैं बहुत तनु कर दिए हैं और दग्धबीज भी नहीं हुए उसको भी यहां पर गृहित कर सकते हैं कोई आपत्ति नहीं है सम्रज्ञात का विषय है और अगर आप आगे तक के लिए लेना चाहते हैं तो ठीक है इस सिद्धि को प्राप्त करने के बाद में उसके सारे क्लेश आदि क्षीण हो गए दग्ध बीज हो गए तो वशी भी है रहती जीवन मुक्त को भी ले सकते हैं कोई बात नहीं सापेक्ष कथन होगा अगर यहाँ का अगर दगदबीज वाला लेते हैं तो एक अगर जैसे आगे वाले सूत्र में कहा कि तद वैराग्यात तो फिर ये कहना पड़ेगा कि, कि उससे भी वैराग्य हुआ ठीक है इस सिद्धि से भी वैराग्य हुआ ये ऊंची स्थिति हो गई और ऊंची स्थिति हो गई देखिये इसको भाषा में आप जिस तरह से कहना चाहते हैं संप्रत जात का ले लीजिए कोई आपत्ति नहीं है मैंने तो उसको कही दिया है लेकिन जिस पक्ष में हम यहां जीवन मुक्त अर्थ भी ले, ले लेते हैं दग्ध भाव वाला भी ले लेते हैं तो अब जो तदवैराग्याद्यपि का मतलब है कि इससे भी ये जो स्थिति है सत्तपुरुष अन्यथा ख्याति विवेक प्रत्यय जो धर्म है उस उस समय में जब दोनों को उसने अलग अलग देख लिया है अब चित्त को भी हे पक्ष में डाल रहा है चित्त को भी हे पक्ष में डाल रहा है लेकिन यह प्रसंग चूंकि संप्रज्ञात वाला ही अधिक प्रतीत होता है उस तरह संगति है कोई अगर असंप्रज्ञात अर्थ लेना चाहता है तो ठीक है संगति वो भी लगा सकते हैं और संप्रजात वाला अर्थ ही ज्यादा संगत है तनु होना खीण मतलब तनु होना वो अधिक संगत है ठीक है और कोई चार्य जी मुझे 48 सूत्र में जो ये विकरण भाव समझ में नहीं आया विकरण भाव जी तो इसके लिए इन्होंने कहा इंद्रियां शरीर से बाहर चली जाती हैं जैसे अभी इंद्रियां शरीर में रहते हुए अलग अलग वस्तुओं का जान कराती हैं लेकिन जब ये शरीर को छोड़ करके किसी अन्य जगह पे चली जाती है और हमें जान कर आती है उसका वृत्ति लाभ जान लाभ है उसको विकरण भाव कहा गया शरीर को छोड़ के कैसे आचार्य कैसे जाएंगी वो तो योग साधना से जाएंगी इस सिद्धि के द्वारा जाएंगी यही तो सिद्धि है संयम करने से जाएंगी इन्होंने कहा ततः ततः किसका संकेतक है इंद्रिय जय का इंद्रिय जय होने पर ऐसा होगा इंद्रिय जय कैसे होगा उसका भी विषय बताया संयम करने से होगा वो धारणा ध्यान समाधि करने से होगा ये से बता रखा है आगे जो ये यहाँ पे है ये ये मधुमति समाधि जो ये योगियों का आया यहाँ पे इक्यानवे सूत्र में जी मधुमति भूमि वालों को ये सशस्त्रकार होता है तो ये जो मधुम मधुमति भूमि वाली यही है जी मधु प्रती जो कहा गया है जी तो इसकी व्याख्या के अंदर तो शब्द की दृष्टि से तो समानता दिखती है इसलिए मधु प्रतीक जो पीछे कहा गया था और इधर इक्यावनवे में मधुभूमि भूमि कहा गया था बहुत से लोग इसको जोड़ते हैं इसके साथ में शब्द सामने की दृष्टि से लेकिन इसकी व्याख्या आदि करके मधु प्रतीक जो है ये प्रज्ञा ज्योति के साथ में जोड़ा जाता है उस तो तरफ अधिक झुकाव है मधुमति भूमि प्रज्ञा भूमि मधु प्रतीक जो है तो इसको मधुभमि से कहना अधिक संगत नहीं है लेकिन उसको जोड़ा जाता है उसमें उससे भी इतना स्पष्ट नहीं लिखा हुआ है शब्द में थोड़ा सा भेद है इसलिए किससे लेंगे ये तीसरा तीसरे से प्रज्ञा प्रज्ञा ज्योति हाँ प्रज्ञा ज्योति वाला हाँ। तो आचार्य जी में दो जो पहले के हैं वो भी नहीं दिए और चौथा भी नहीं दिया योग्यों का चौथा तो और ऊंचा चला गया ना उसको भी ले सकते हूँ पहले तो भी ले सकते हैं ये एक अच्छे स्तर पर ऊंचा चला गया है और जो अतिक्रांत भावनीय है जो कुछ करना था वो कर लिया है उसके तो पतन की कोई बात ही नहीं है जहां अंतिम स्थिति में भी पतन हो सकता था राग और गर्व आ सकता था वो प्रजा ज्योति वाला था तीसरा मधुमती भूमि जो अतिक्रांत भावनीय है उसके लिए क्या खोला गया इन्होंने ये तो अतिकांत भावनीय चित्त प्रतिसर्गा एक अर्थ है वह चित्त का विनाश होगा प्रतिप्रस होगा ये ही एक प्रयोजन बचा हुआ ये तो दग्ध बीज हो चुका है अब कुछ करने को शेष नहीं है तो उसमें तो ये संभावना ही नहीं है लेकिन उससे नीचे तक का यानी प्रगति करते करते जो सबसे ऊंची स्थिति है दग्ध बीज से पहले तक की जो स्थिति है वहां ये सब चीजें हो सकती है उसके नीचे सब में हो सकती है कितने भी हैं जो संप्रजात समाधि आई थी उसमें जो अस्मिता मात्र बताया था उससे नीचे की स्थिति है। नहीं उससे भी ऊंची स्थिति उससे ऊंची उससे भी ऊंची स्थिति जो असम में दग्ध बीज हो जाते हैं वो अतिक्रांत भावनी है असम से भी ऊंची स्थिति है असम की अंतिम स्थिति जिसको धर्मेक समाधि के नाम से भी कहा गया और जिसके संस्कार दग्ध बीज हो गए जो जीवन मुक्त हो गया वो अतिक्रांत भावनीय योगी है अब वहां तो कोई आवश्यकता ही नहीं है नीचे गिरने की गिरेगा ही नहीं वो क्योंकि तो क्लेश पूरे दगदबीज कर चुका है लेकिन उससे नीचे के हैं वृत्तियों पे नियंत्रण है लेकिन संस्कार अभी बाकी हैं उनके ये बढ़ सकते हैं कभी भी उसको सावधान वहां तक सावधान रहना है कहो कि असम समाधि तक भी जीवन मुक्ति होने तक उससे पहले पहले तक हमेशा सावधान रहना है पर स्वामी जी जो इसमें लिखा है कि ये जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो निमंत्रण देते तो ये तो थोड़ा बहुत भी व्यक्ति में सामर्थ्य हो तो उसको भी देते हैं देते हैं मना नहीं कर रहे हैं ना उसको भी ये सबसे ऊंचे को बता रहे हैं कि वहां भी इस तरह का होगा और वहां भी गिरना हो सकता है ये तो छोटे छोटे को किसी को भी जो योग साधक नहीं है उसको भी दे देते हैं ये तो चीजें कोई भी मनुष्य हो भोगी व्यक्ति हो उसको भी दे देते हैं उससे कुछ काम निकलवाना है तो, तो ये चीजें तो आजकल चलती है रिश्वत के रूप में भी चलती है धन भी चलता है और भी चीजें चलती हैं उस वो बताना मुख्य नहीं है यहां पर ये जब आते हैं तो उसमें संग और स्मय ना करें राग ना करें और गर्व ना करें इसको बताना है और ये कहां तक हो सकता है इसलिए सबसे ऊंची स्थिति बता दी इतनी ऊंची स्थिति में भी जिसने परवैराग्य को प्राप्त कर लिया है लेकिन संस्कार अभी विशेष है वहां भी हो सकता है ये संप्रज्ञात वाले में तो हो ही सकता है यद्यपि वो भी अपरवैराग्य को प्राप्त हुआ हुआ है कम नहीं है वो भी बहुत ऊंचा है पर फिर भी वहां भी संभावना है ऐसा ठीक है तो आगे चलते हैं। तो इक्यावनवां सूत्र हम देख रहे थे योगदर्शन के तृतीय पाद विभूति पाद का इक्यावनवां सूत्र तो अंतिम देखिए संगमम अकृत्व स्मयम अपनी न कुरियात संगम अकृत्वा ठीक है संगम अकृत्वा यानी संग को राग को लिप्तता को ना करके पीछे जो अभी तक बताया था उसको लिप्त नहीं हुआ ये ना करके स्मयमअपी न कुरियात गर्व भी ना करे अपने आप को उसको अच्छा भी ना समझे क्या ना करे एवं अहम देवान अपनी इति इसको विपरीत अल्प विराम में ले लीजिए कि इस प्रकार से मैं देवताओं के द्वारा भी प्रार्थना किया जाने योग्य हो गया हूं देवता लोग संपन्न लोग भी मेरे को बुलाते हैं अपने घर बड़े बड़े लोग बुलाते हैं मेरे को ऐसा मैं हो गया हूं मेरे को अपने सारे साधन उपलब्ध करा देते अपना घर बार सबके आप आराम से रहो कोई निश्चित तो बोले मेरे को उन्होंने भी बुलाया था मेरे को उन्होंने भी बुलाया था वो अपना आश्रम दे रहे थे वो अपना घर दे रहे थे ये कर रहे थे ऐसा ऐसा मैं हो मैं तो बहुत विशेष हो गया हूं ये इसमें नहीं करना है क्योंकि एक तो होता है विषयों का आकर्षण और फिर जब विषयों को आकर्षित नहीं भी किया वो बच भी गया तो भी ये गर्व आने की पूरी संभावना रहती है अब घर बार छोड़ दिया तो यही कहता रहता है व्यक्ति मैंने ये छोड़ दिया और मैंने ये छोड़ दिया और मैंने ये छोड़ दिया मैंने फैक्ट्री छोड़ दी मैंने दुकान छोड़ दी मैंने घर का घर छोड़ दिया मकान छोड़ दिया मैंने नौकरी छोड़ दी मैंने राजनीति छोड़ दी उससे इस्तीफा दे दिया सब कुछ छोड़ दिया यही सुनाता रहता है व्यक्ति सुनाते हुए वो गर्व कर रहा है कौन सी गर्व की बात है ये छोड़ा है तो दुख मान करके छोड़ा है ना और यदि उसमें भी गर्व आ रहा है कि जैसे कि मैंने कोई बड़ी चीज छोड़ दी है इसका मतलब है अभी दृष्टि उसको बड़ा मानने की बनी हुई है ये तो कचरा छोड़ा है दुख छोड़ा है आपने अगर विवेक है तो ठीक है उसमें काय का गर्व है दुख को ही तो छोड़ा है अब दुनिया वाले उसको सुख समझते हैं एक अलग बात है लेकिन अगर वो इस दृष्टि से बोल रहा है इसका मतलब है अभी भी उसमें गर्व बना हुआ है बासी रोटियां दे दी बोले मैं रोटी दे दी फटे हुए कपड़े दे दिए दान मैंने कितने कपड़े दान दे दिए जगह खाली करनी थी घर में उसको दिया हुआ है बताओ तो उसका भी गर्व कर रहा है। तो संगम अकृत्वा स्वयं अपनी न कुर्यात क्या देवा एवं अहम देवाना में भी प्रार्थनीय बड़े बड़े लोग देव संपन्न लोगों के द्वारा भी मैं चाहा जाने वाला हूं वो भी मेरे को बुलाते हैं उन्होंने मैं कहा कि आओ मेरे यहां पर और मैं नहीं गया मेरे को वो पुरस्कार दे रहे थे मैं नहीं गया इतने लोगों के बीच में पुरस्कार देने के लिए कहा था उन्होंने मैं नहीं गया बड़े बड़े लोग मेरे को पूछने लगे हैं बड़े बड़े पुरस्कार मेरे लिए आने लगे ले नहीं रहा है लेकिन ये सोच रहा है तो आगे कहते हैं स्मयाद अयम अगर वो ऐसे करेगा तो क्या होगा स्मयाद अयम सुस्थितम मन्यता अयम मतलब यही योगी अपने को बहुत सुस्थित मानता हुआ मेरे को तो अभी कोई डिगा ही नहीं सकता है देखो मैंने इस आकर्षण को छोड़ा मैंने इस प्रलोभन को छोड़ा मेरे को कौन डिगा सकता है वो अपने को सुस्थित मानने लग जाएगा जबकि है नहीं सुस्थित कहना चाह रहे हैं कि संस्कार अविशेष है संस्कार दग्ध बीज नहीं हुए ऐसा नहीं सोच लेना कि बस मैं तो अब अडिग हो गया हूं अथरवा हो गया हूं और अब अविप्लव विवेक ख्याति की प्राप्ति हो गई है जीवन मुक्त हो गया हूं ऐसा नहीं समझ लेना जब तक कि संस्कार दग्धबीज नहीं हो जाते तो स्मयाद अयम अयम यह योगी सुस्थितम मन्यता अपने आप को स्थित मानने के कारण से होगा क्या मृत्युना न केशेशु गृहितम इव आत्मानम न भावयती न यहां पर जोड़ लीजिए अगर नहीं है तो मृत्यु के द्वारा केशों में पकड़ करके अपने आप को नहीं देखेगा कि जैसे मृत्यु ने बाल पकड़ रखें तो मृत्यु ने बाल पकड़ रखे हैं तो प्रतीक रूप में कि बस मृत्यु बस लेके ही जाने वाली है हमारे को बाल पकड़ रखे हैं जैसे किसी को झपट्टा मार के पकड़ के और घसीट के ले जाता है ना अधिकार पूर्वक कोई बाल पकड़ के किसी कुछ गलत कार्य किया बाल पकड़ के उसको अपने अधिकार में लेके आ रहा है पूरा वश में कर रखा है बाल पकड़ रखे इसका मतलब तो ऐसा वो भावित नहीं कर पाएगा अपने आप को कि मृत्यु ने मेरे केश पकड़ रखे है अभी यानी कभी भी मेरी मृत्यु हो सकती है जबकि साधक को योगी को क्या देखना चाहिए मेरी मृत्यु कभी भी हो सकती है मृत्यु ने मेरे केश पकड़ रखे कभी भी मैं जा सकता हूं ऐसा सावधानी रख करके वो अपना आचरण रखता है जिसने ये सोच रखा है मृत्यु ने तो अभी केश पकड़ नहीं रखे अभी तो दूर है मृत्यु अपने ढंग से चलेगा इसी बात को सत्याग में महर्षि ने लिखा कि साधक अपने को कैसा समझे अपने सिर को जैसे शेर के मुख में दे रखा है जैसे बकरी का मुंह शेर के मुख में डाल रखा हो तो जीवन की कितनी देर बाकी है मुंह बंद किया और गया गर्दन गई बस कटी बस इतना ही तो बाकी है बहुत से सर्कस के अंदर वो होते हैं वो शेर के मुख में अपना मुख डाल देते हैं ऐसे विदेशों में कुछ ऐसे व्यक्ति हैं एक दिन गुस्सा आ गया शेर को क्रोधित था मृत्यु हो गई उसकी वो सर्कस में दिखाता था वो लोग बहुत आश्चर्य शेर के मुख में अपना मुख डालता था बिल्कुल इतना अभ्यास कर रखा था उसको भी कर रखा एक दिन गुस्से में होगा उस शेर उसने बंद कर दिया पशु तो पशु है तो बस हमारा मुख शेर के हमारा मुख शेर के मुख में है मृत्यु ने केशों से पकड़ रखा है ऐसा वो नहीं समझेगा क्योंकि वो निश्चिंत हो जाएगा कि मेरे को तो कोई आकर्षित नहीं कर सकते मैंने इतने बड़े बड़े प्रलोभनों को छोड़ दिया है कुछ आकर्षित नहीं करेगा मेरे को ऐसा जिसने सोच दिया वो मारा गया तथा च अस्य छिद्रांतरापेक्षी नित्यम यत्नोपचर्य प्रमादः लब्ध विवर के क्लेषान उत्तम भविष्यती और क्या हो सकता है इसका कि छिद्रांतरापेक्षी प्रेक्षी भी है छिद्रांतरापेक्षी दो तरह के पाठभेद है यहां पर छिद्रांतर को दूसरे छिद की अपेक्षा करने वाला प्रमाद प्रमाद का विशेषण है ये नित्यम यत्नोपचर्य जिसको प्रतिदिन यत्न पूर्वक संभालना पड़ता है ऐसा जो ये प्रमाद है प्रमाद मन है समाधि साधना नाम अभावना मुझको भी ये करना बाकी है ये करना है उसकी तरफ जो ढीलापन आता है वो प्रमाद है वो अन्य छिद्रों को देख करके लब्ध विवराह जिसको विवर मिल गया है लब्ध विवरह इसको उभरने के लिए स्थान मिल गया है क्लेशान उत्तम भविष्य क्लेशों को उभार देगा बिल्कुल ये जो नित्य यत्नोपचर्य प्रमाद है नित्य जिसका हमें सावधानी रखनी चाहिए उस तरह से वो निश्चिंत हो जाएगा कि मैंने तो कर लिया है मेरी तो स्थिति बन गई है वो उसके यत्न छूट जाएंगे और यत्न छूटने से वो प्रमाद में चला जाएगा और वो प्रमाद के कारण से उसके क्लेश कहीं भी छेद छिद्र दिखेगा ना एकदम उभर जाएंगे जैसे प्रेशर कुकर के अंदर वो छोटा सा स्थान होता है ऊपर वैसे तो बंद रहता है सेप्टिक नहीं वैसा वाला भी लेकिन जब ज्यादा हो जाता है तो जब निकलता है तो कैसे निकलता है एकदम से निकलता है और जब तक ढका हुआ था तब तक तो लग रहा था जैसे कि कुछ भी नहीं है शांत है लेकिन एक, एक सीमाते ज्यादा आते ही फटेगा तो एकदम फट जाएगा जैसे टायर वगैरह भी फटते हैं तो एकदम से फटते हैं कहीं लब्ध विवर होते हैं ना कहीं छेद हो गया है न, चित्र वाला हो गया है कट गया है तो ट्यूब निकल के और फिर निकलते निकलते निकलते जब निकलेगा तो वो तो एकदम फट करके निकल जाता है तो यह क्लेशान उत्तम भविष्य थी ये क्लेशों को एकदम से उभार देगा और कहां से कहां चला जाएगा व्यक्ति तो अपने आप को निश्चिंत तो ना समझ ले कि मैंने त्याग कर दिया है इसका मतलब है मैं तो अब पूर्ण वैराग्य वाला हो गया हूं यह ना समझ ले यत्न तो हमेशा रोक के रखना अभी केवल वृत्ति के स्तर पर रोक लिया है आपने व्यवहार के स्तर पर संयम कर लिया है संस्कारों के स्तर पर तो भी शुद्धि नहीं हुई है दग्ध नहीं हुई है तो क्लेषन उत्तम भविष्य तथा उत्तम भविष्यति तथा पुनः अनिष्ट प्रसंग और ऐसा हो गया तो फिर से वही अनिष्ट आ जाएगा वही संसार के अंगारों में वो पचेगा उसी तरह कष्ट भोगेगा उसी तरह बंधन में आ जाएगा एवं अस् अय संग, संग स्मय जो न तो संग कर रहा है और संग न करने पर स्मय घमंड कर रहा ऐसा न करते हुए का भावितो अर्थो दृढ़ भविष्यति जो भावित अर्थ है जिसको साक्षात्कार किया है वो दृढ़ भविष्यति दृढ़ हो जाएगा अखंडित हो जाएगा भावनीयच्च अर्थो अभिमुखी भविष्यति इति और जो भविष्य में उसको अभी और चीज करनी है शेष बाकी है वो उसके सामने आ जाएगा ये तो पूरा हो गया और आगे का और आ जाएगा और उसको भी वो पूरा कर लेगा और मुक्ति में चला जाएगा जीवन मुक्त हो जाएगा तो इन दो चीजों पे सावधान रहना चाहिए इस सिद्धि के प्रसंग में लिखा है ये तो और जगह भी लिख सकते थे क्योंकि तो सिद्धियों के आने पर यह संभावनाएं बहुत अधिक बढ़ जाती है समझ में भी होती है लेकिन सिद्धि के आने पर तो ये संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है और पतन होते देर नहीं लगती योग भ्रष्ट हो जाएगा व्यक्ति आगे देखिए एक और सिद्धि बता रहे हैं सूत्र संख्या बावन क्षण तत्क्रम यो संयमत विवेकजम ज्ञानम ये अंतिम स्थिति में की सिद्धियां आ रही हैं विवेक ज्ञान जो कि आगे भी इसका क्रम चलेगा आगे बताएंगे पीछे भी उल्लेख में आया विवेकज ज्ञान विवेक ज्ञान कैसे होता है एक तो सत्तपुरुष तो नेता ख्याति होने पर भी होता है और एक ऐसे भी हो सकता है विवेक ज्ञान तो क्या क्षण तत्क्रमय क्षण कहते हैं काल का छोटा भाग उसमें और उसके क्रम में एक के बाद एक जो क्षण आते जाते हैं उसके क्रम में संयम करने से वही धारणा ध्यान समाधि लगाने से विवेकज ज्ञान उत्पन्न हो जाता है विवेक ज्ञान होता है भाष्य में इसको खोला क्षण और उसके क्रम को यथा अपकर्ष पर्यंत द्रव्यम परमाणु जैसे कि कोई द्रव्य का अपकर्ष करते जाए छोटा छोटा करते जाए टुकड़े करते जाए तो टुकड़े करते करते करते कहा अंतिम पहुंचेगा परमाणु पहुंचेगा वो उसका अंतिम रूप आ जाएगा उस उस द्रव्य का यद्यपि पीछे परमाणु को इन्होंने अयुत तो सिद्धावय भेदानुगत माना है यानी वो भी अनेक चीजों से मिलकर के बना है सवयव है पर अभी एक उस तत्व के दृष्टि से छोटा करते करते करते करते करते अंतिम कहां पहुंचेगा उसका जो एक परमाणु तो जैसे अपकर्ष पर्यंत करते करते कम होते होते जो अंतिम द्रव्य है वो परमाणु होता है एवं परमापकर्ष पर्यंत कालो क्षण इसी तरह से अपकर्ष करते हुए काल को यदि छोटा करते जाए करते जाए करते जाए तो जो सबसे छोटा भाग होगा बोले उसको क्षण कहेंगे काल का जो सबसे छोटा भाग है उसको क्षण कहेंगे यावतावा समय न चलिता परमाणु पूर्वदेशम देशम उत्तरदेशम उत्तर देशम स काला अथवा दूसरे ढंग से व्याख्या कर रहे हैं एक तो यह कहा कि काल का जो सबसे छोटा क्षण है, इस काल का जो सबसे छोटा भाग है उसको क्षण कहा दूसरा कहा यावतावा समय जितने समय में चलिता परमाणु चला हुआ गतिमान परमाणु परमाणु सबसे छोटा हो गया और वो चला पूर्व देशम उत्तर देशम उपसंपत्ति अपने पहले देश को छोड़ के अगले देश में पहुंचा उसमें जितना काल लगता है परमाणु बहुत तीव्र गति वाला अब जैसे कि कोई एक लेखनी मान लो ये चीज यहां रखी हुई है पुस्तक रखी हुई है लेखनी है इसको ये उठा करके आगे गई एक चीज सरक के आगे गई या तो उसने पलटा खाया पलटा खाया तो पुस्तक पुस यह है और ये पलट करके यूं गई ये पलटा खाया मान लो तो ऐसे परमाणु ने पलटा खाया या अपने एक स्थान से छोड़ के अगले में गया एक परमाणु जितने स्थान को घेरता है उसको छोड़ के उससे बिल्कुल सटे हुए अगले स्थान तक गया एक परमाणु केवल इतना सा चला उसमें जितना समय लगता है उसे क्षण कहते हैं जो तो परमाणु सबसे छोटी इकाई और निकटतम जगह पर वो गया जब कोई वस्तु चल करके दूसरी जगह जाती है तो पूर्व देश को छोड़ती है और उत्तर देश को प्राप्त करती है सब जगह होता है क्रियाओं में तो जब जितने काल में जितने समय में चला हो परमाणु चल करके पूर्व देश को छोड़े और उत्तर देश को प्राप्त करे वह काल क्षण कहलाता है। आजकल भी घड़ियां आती, आती है आणविक घड़ियां आती हैं परमाणु वाली घड़ियां आती हैं आणविक घड़ियां होती हैं बहुत सूक्ष्म होती है इन घड़ियों से बहुत सूक्ष्म होती है एक सेकंड के भी बहुत सूक्ष्म भाग को आ, कहते हैं वो एटोमिक मानते हैं उनको उसमें कमी या न्यूनता आने की संभावना नगण्य है संशोधन की आवश्यक क्योंकि प्रकृति के अनुसार वो जो परमाणु में गति चल रही है उसके आधार पर वहां चल रहा है वो एकदम व्यवस्थित है इन घड़ियों में आगे पीछे हो जाते हैं परमाणविक घड़ी में जो गड़... के अनुसार इनको मिलाते रहते हैं वो आजकल ऐसा चल रहा है तो ये तो हो गया काल क्षण काल तत्प्रवाह अविच्छेद स्तु क्रम और उसका क्रम क्या हो गया क्षण के प्रवाह का अविच्छेद होना एक क्षण फिर दूसरा क्षण फिर तीसरा क्षण लगातार जो ये चल रहे हैं एक के बाद एक एक के बाद एक यही उसका क्रम है तो क्षण और उसका क्रम आगे क्षण तत्क्रम ओर नास्ती वस्तु इति बुद्धि समाह मुहूर्त अहोरात्राद है जो क्षण और उसका क्रम है इसमें कोई वस्तु समाहार नहीं है कोई वस्तुओं के मिलने से कुछ नहीं बनाए गए जैसे कि वैशेषिक दर्शन में जब द्रव्यों की गणना की गई तो पांच महाभूत के अलावा काल दिशा आत्मा और मन और काल को गिनाया है द्रव्य माना है पदार्थ पांच प्रकार के द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष और समवाए और पदार्थों में जो पहला पदार्थ है द्रव्य उसके फिर नौ वैभाग किए तो उसमें काल भी कहा तो काल एक वस्तु है या नहीं है एक प्रश्न बहुत आता ही रहता है वो आजकल तीन आयाम देखते हैं सृष्टि के यानी लंबाई चौड़ाई और गहराई उसके अलावा फिर फोर्थ डायमेंशन और फिफ्थ डायमेंशन और सिक्स और सेवंथ ऐसे, ऐसे ऐसे भी बहुत चर्चाएं चलती हैं कि वास्तव में कितने इसके आयाम हैं डायमेंशन हैं तो उसमें काल को भी एक लेते हैं देश को भी एक लेते हैं ऐसे वो कई चीजें आजकल के आधुनिक वैज्ञानिक जो दार्शनिक पक्ष वाले हैं वो अलग अलग डायमेंशन की बात करते हैं ये तीन ही नहीं है इन तीन के साथ में काल भी जुड़ा हुआ है देश भी जुड़ा हुआ है दो तो ये हैं, और भी कुछ लेते हैं तो ये जो काल है ये वस्तु है क्या अनेक चीजों से मिलके बना हुआ जैसे ये वस्तु है तो उसके लिए कह रहे हैं कि सख क्षण तत्क्रम और वस्तु समाहर इसमें वस्तु समाहर नहीं है कि हम अनेक कण मिलकर के कुछ बन गया है और हम कह रहे हैं कि वस्तुओं का समाहार है यानी संयोग है ये वस्तुओं का संयोग नहीं है लेकिन उसमें हमारे को दिखाई तो देता है कि क्षण हम बोलते हैं क्षण के बाद में हम घंटा भी बोल देते हैं हम दिन भी बोल देते हैं हम पक्ष भी बोलते हैं हम महीना भी बोलते हैं हम साल भी बोलते हैं हम युग भी बोलते हैं हम शताब्दी बोलते हैं ये जो सारा का सारा काल का हम बोलते हैं तो इसमें तो समाहार तो हो ही रहा है अनेक क्षण मिलकर के ही तो ये सब बने हैं लेकिन ये जो समाहार है ये वस्तु समाहार नहीं है ये वस्तु नहीं है द्रव्य नहीं है प्रकृति से नहीं बना है ये सत्वर जो प्रकृति है उससे मिलकर के ये बना हो ऐसा नहीं है तो बोले ये वस्तु समाहार नहीं है इति बुद्धि समाहारो ये बुद्धि समाहार के द्वारा समाहार किया गया इस ज्ञान में बुद्धि समझ में हमने उसको एक साथ ले लिया वास्तव में कोई समाहार नहीं है इसका मुहूर्त अहोरात्रादय से आगे जो बड़े दो उदाहरण दे दिया एक तो दे दिया और एक दे दिया। आगे, सखलु अयम कालो ये जो काल है ये वस्तु शून्य ये वास्तव में कोई वस्तु नहीं है वस्तु शून्य होता हुआ भी बुद्धि निर्माण बुद्धि के द्वारा निर्मित है ये इसका जो समूह है ये हम बुद्धि से ज्ञान रूप में केवल देख रहे हैं बुद्धि निर्माण शब्द ज्ञान अनुपाति शब्द के ज्ञान का अनुसरण करता है हम शब्द बोलते हैं और काल का व्यवहार हमें होता है काल की समझ हमारे को बनती है काल किसे कहते हैं कितना समय हुआ है कितने क्षण का ये होगा कितने दिन का महीना होगा ये सारे व्यवहार हो रहे हैं शब्द ज्ञान अनुपाति लेकिन वस्तु शून्य है तो कौन सी वृत्ति कहलाएगी विकल्प वृत्ति काल का जो व्यवहार हम करते हैं ये विकल्प वृत्ति का उदाहरण है तो वस्तु शून्य बुद्धि निर्माण शब्द ज्ञान लौकिका नाम व्यत्थित दर्शनानाम वस्तुस्वरूप इव अवभाषत अवभासते जो लौकिक व्यक्ति हैं जो व्यत्थित दर्शन वाले हैं वित्थान दशा वाले हैं संसार को वित्तान दशा में देखते हैं वो उनको वस्तु स्वरूप के समान दिखाई देता है कि नहीं काल भी कोई वस्तु तो होगी जब हम पदार्थ की बात करते हैं भाई पद और अर्थ शब्द और उस, शब्द तो नाम हो गया अरे उसका कोई नामी भी होगा अभिधेय भी होगा कौन है काल इस काल इस शब्द के द्वारा महीना वर्ष के द्वारा जिसको कहा जा रहा है वो वो कुछ तो होगा ना हमारा दिमाग यही तो काम करता है कुछ तो वस्तु होगी वो वो तो वस्तु की तरह से अवभाषित होता है लेकिन है वस्तु शून्य वो ये बुद्धि समाहार है वस्तु समाहार नहीं है ये तत्वता कथन है वैशे में जो काल को द्रव्य के रूप में लिया है वो व्यवहार के रूप में लिया है केवल वस्तु तत्व नहीं है सृष्टि की रचना के में निर्माण में जैसे कि सांख्य में कहा गया उसमें काल के निर्माण की बात नहीं है हाँ ये सब बनेंगे तो काल आ जाएगा काल की अभिव्यक्ति हो जाएगी काल का व्यवहार चलने लगेगा लेकिन वास्तव में कि काल की उत्पत्ति नहीं होती है व्यवहार जरूर हो जाता है तो ये वस्तु शून्य है बुद्धि निर्माण है बुद्धि समाहार है वस्तु समाहार नहीं है आगे क्षणस्तु वस्तु पति क्रमावलंबी क्षण जो होता है वो वस्तु पति वस्तु में जो जिस कोई भी वस्तु है अधिकरण है उसमें पतित हुआ हुआ उसमें रहता हुआ क्रमावलंबी क्रम का अवलंबन करता है किसी वस्तु में किस वस्तु को बने हुए एक क्षण हुआ है दो क्षण हुए हैं इसको जन्म हुए हुए एक वर्ष हुआ है बीस वर्ष, वर्ष हुए हैं पचास वर्ष हुए वस्तु पर आलंबन करके इसका व्यवहार देखा जाता है अब वस्तु को हटा करके काल को देखिए किसी भी वस्तु को हटा दीजिए यानी कुछ भी वस्तु न रहे काल की व्यवहार कीजिए नहीं हो पाएगा तो क्षणस्तु वस्तु पतिता क्रमावलंबी आके क्रमश्च क्षणांतरियात्मा तम कालविद काला आचक्षते योगिना तो क्रम क्या है वो क्षण के आनन्तरीय रूप वाला है आनंतरीय आत्मा आनंतरीय मतलब निरंतरता क्षण का बार बार आना लगातार आना यही उसका स्वरूप है और उसको उस क्षण को कालविद लोग काल को जानने वाले और जो योगी लोग हैं उसको काल कहते हैं क्षण भी एक काल ही है आगे न चाहौ क्षण सहभावता जो क्षण की इन्होंने परिभाषा की दो क्षण कभी भी एक साथ नहीं रह सकते दो क्षण कभी भी एक साथ नहीं रह सकते क्रमश्च न द्वयो सह असंभवात और इन दोनों के दो के अगर क्रमश्च यूं भी कहिए क्रमश्च न क्रम भी वास्तव में नहीं होता है द्वयो सहभुवो असंभवात दो के साथ साथ में ना होने से इनका कोई क्रम भी नहीं होता है एक तो ये क्रम होता है कि पंक्ति में खड़े एक, एक यहां एक यहां एक यहां ये क्रम होता है जंजीर है उसमें एक कड़ा दूसरा कड़ा तीसरा कड़ा बोले ये एक क्रम है ये क्रम होता है ना जब हम क्रम को देखते हैं पंक्ति में आ जाओ क्रम से आ जाओ क्रम से भोजन बटेगा इत्यादि वहां वो जिन जिन के साथ में क्रम है वो सब एक ही क्षण में विद्यमान रहते हैं सब व्यक्ति एक साथ विद्यमान रहते हैं लेकिन क्षण के संदर्भ में जब हम क्रम की बात करेंगे तो एक क्षण में दो क्षण विद्यमान नहीं रहते उस तरह का क्रम नहीं है यहां पर लगातार एक जंजीर श्रृंखला की तरह से वो हों तो बस एक समय में एक ही रहेगा तो क्रमश्च न क्यों नहीं है क्रम द्वयोः दहभुव असंभवात दो क्षणों के एक साथ रहने का असंभव होने से आगे पूर्वस्मात उत्तर भाविनो यद आंतरियम क्षण से लेकिन फिर भी क्रम तो कहा जा रहा है क्षणों का तो वो कैसे है कि पूर्वस्माद यानी पहले वाला जो हो चुका है उससे उत्तर है जो भविष्य में आने वाला है उनके बीच में यद आंतरियम जो समीपता है क्षण की बस उसको क्रम कहते हैं एक समय में सब नहीं रह रहे लेकिन एक आया चला गया दूसरा आया चला गया तीसरा आया चला गया ये जो चल रहा है इस दृष्टि से क्रम कहा जा रहा है तस्मात वर्तमान एवं एक क्षणों न पूर्वोत्तर क्षण शांति थी इसलिए वास्तव में एक एक ही क्षण रहता है और वो भी वर्तमान वाला पूर्व और उत्तर वाले अतीत और अनागत वाले क्षण वास्तव में क्षण होते ही नहीं है है ही नहीं कुछ भी तस्मात नास्ती तत्समाहार इसलिए काल का क्षणों का कोई समाहार नहीं है उसका संग्रह नहीं कर सकते कि इकट्ठा है ये तो भूत भावी न क्षण ते परिणाम अन्विता व्याख्या जो भूत और भावी क्षण है कि ये क्षण समय बीत चुका है और ये क्षण आने वाला है इनकी जो व्याख्या की जाती है वो किस आधार पर परिणाम अनविता परिणाम से अनवित होते हुए परिणाम के साथ साथ लेते हुए ही इनकी व्याख्या की जा सकती है अभिव्यक्ति की जा सकती है परिणाम क्या अतीत अनागत वर्तमान धर्म परिणाम लक्षण परिणाम ये जो परिणाम होते हैं धर्मों में कि अब ये अतीत काल में चला गया ये पहले बच्चा था आज युवा है ये पहले युवा था आज वृद्ध है ये जो कथन है ये काल का जो हम कथन करेंगे ये परिणाम को ध्यान में रख कर के करेंगे परिणाम के साथ में लेते हुए हम कथन कर सकते हैं तो समझ में आएगा अगर परिणाम को हटा देंगे तो हम काल का उल्लेख नहीं कर पाएंगे वास्तव में होता ही नहीं है वो केवल वर्तमान क्षण ही होता है आगे तीन एक न क्षण कृष्णो लोक परिणामम अनुभवती सारा लोक जितने भी सारी चीजें हैं इस पूरे जगत में ये जो परिवर्तित हो रहा है वो किस समय में परिवर्तित हो रहा है केवल वर्तमान क्षण में परिवर्तित हो रहा है जितना भी परिवर्तन हो रहा है वो हमेशा वर्तमान क्षण में ही हो रहा है अतीत अतीतनागत में क्या परिवर्तन हो है कुछ भी नहीं वर्तमान में ही सारा परिवर्तन हो रहा है तो इस एक क्षण में यानी वर्तमान क्षण में ही ये कृष्ण लोक सारा संसार परिणाम का अनुभव करता है यानी परिणामित होता है तत् क्षणों पर आरूढ़ खल खलवमी सर्वे धर्म और इन वस्तुओं के जितने भी धर्म होते हैं वो उसी वर्तमान क्षण पे ही आरूढ़ होते हैं जब जब ये धर्म अभिव्यक्त होंगे वो वर्तमान क्षण में ही होंगे अति तनागत में कभी भी आरूढ़ नहीं हो सकते तयो क्षण तत्क्रमय संयम इनके यानी क्षण और क्रम के में संयम करने से तयो साक्षात्ण इनका साक्षात्कार हो जाता है ये समाधि में होगा ततश्च विवेकजम ज्ञान प्रादुर्भवती और जब ये इनका साक्षात्कार हो जाता है तो विवेकज ज्ञान उत्पन्न हो जाता है वो विवेक ज्ञान क्या है उसको तो आगे बताएंगे उसका स्वरूप आगे देखिए तिरपन में सूत्र की भूमिका है तस्य विषय विशेष उपक्षिप्यते ये जो विवेक ज्ञान है उसके विशेष विषय विशे को प्रस्तुत किया जा रहा है विवेक ज्ञान में वो सब कुछ जान लेता है उसमें सब कुछ में क्या क्या जान लेता है कैसे जान लेता है क्या विशेषता है उसको इस सूत्र में बताया जा रहा है उत्तरे तो सूत्र है जाति लक्षण देश ही अन्यता अनवच्छेदात तुल्योस्त प्रतिपत्ति ही तो जाति लक्षण और देश इनके द्वारा भिन्नता का अवधारण न होने पर हम दो वस्तुओं में भिन्नता कैसे कैसे जान लेते हैं वो ये गाय है ये भैंस है ये कुत्ता है इसी यार है, जाति के भेद से हम वस्तु को व्यक्ति को पहचान लेते हैं ये लकड़ी है ये पत्थर है ये आम है ये केला है ऐसे जाति के भेद से जाति की भिन्नता से हम भेद को दो चीजों के अंतर को पहचान लेते हैं और यदि जाति भी वही हो समान जाति हो तो हम कैसे पहचानेंगे लक्षणों से पहचान लेते हैं ये दो गाय है गाय गाय गो जाति तो समान है लेकिन फिर भी हम उसको पहचान लेते हैं। कैसे लक्षणों से पहचान लेते हैं उनके स्वरूप अलग अलग होता है अब जाति भी वही हो और लक्षण भी वही हो बिल्कुल एक जैसे हो तो भी कैसे पहचान लेते, है? लेते हैं देश से पहचान लेते कि ये तो यहां है और ये यहां है कई बार जुड़वा भाइयों में हम पहचान नहीं पाते नहीं तो वो तो वहां था ये तो यहां पर ये दूसरा है एक जैसी हो देश के भेद से हम कर लेते नहीं ये दूसरा होना चाहिए क्योंकि ये वो तो उस जगह था ये यह तो यहां पर है तो जाति देश और काल और यदि ये भी समान हो तो कैसे पहचानेंगे जाति भी वही लक्षण भी वही और देश भी वही एक ही जगह पे रखे हूं अब कैसे पहचानेंगे एक जैसा राई का बीज छोटा सा या खसखस का बीज कुछ भी ले लीजिए आंवला ले, ले एक जैसा बिल्कुल जाति भी समान है लक्षण भी समान है वह गेहूं गेहूं एक ही जैसे लग रहे हैं चावल चावल बिल्कुल एक जैसे लग रहे हैं उसमें भी छठे वे आकार प्रकार बिल्कुल एक जैसे ले लिए, और स्थान भी वही कि पहले यहां रखा हुआ था और फिर किसी ने उसको बदल दिया एक इधर रखा था एक इधर रखा था और उसको पलट दिया अब स्थान बदल दिया पहचान में आएगा वो कैसे पहचानेंगे तो बोले जाति लक्षण देश ही अन्यता अनवच्छेदात अन्यता, अन्यता, अन्यता यानी भिन्नता का अनवच्छेदात अनिर्धारण होने पर तुल्य जो जब दो चीजें तुल्य हो जाती हैं तब भी तथा प्रतिपत्ति इस विवेक ज्ञान से तब भी पता लग जाता है कि ये कौन सी है वो पहचान लेता है ये विशेषता है विवेक ज्ञान की कैसे इसको भाष्य में बताएंगे जीश? और देश लक्षण सारूपे जो तुल्य हो एक जैसी लेकिन उनमें तुल्य का मतलब है देश और लक्षण की समानता हो जिसमें एक ही जगह पे हो और लक्षण भी वही हो तो भी जाति भेद हो अन्यताया हेतु दो वस्तुओं में जाति के भेद से भिन्नता पता लग जाती है गौर इम वाय है और ये घोड़ी है भेद पता लग जाता है आगे तुल्य देश जातीय समान देश और जाति होने पर भी लक्षणम अन्यत्व करम लक्षण भिन्नता को बता देता है कैसे कालाक्षी गहू गव। स्वस्तिमती गह रीति ये काली आंखों वाली है और इस पर स्वस्तिक चिन्ह जैसा लगा हुआ ऐसी गाय है कुछ लक्षण भेद हो गया आगे दमल क्योर जाति लक्षण सारूप्यात् देश भेदो अन्यत्व दो आंवले हों बिल्कुल एक जैसे अब आंवला ले लीजिए राई ले लीजिए खसखस ले लीजिए कुछ भी ले लीजिए बालू के दो कण ले लीजिए उनका दो आंवलों का जिनमें जाति भी वही है लक्षण भी वही है और देश भी वही है उसी जगह पे हैं अगर तो फिर भेद कैसे होगा सारूपया देश भेदो अन्यत्व करें हाँ जाति और लक्षण समान होने पर उनको देश की भिन्नता उनको भिन्नता को, को बता देती है क्या पूर्व इधम उत्तर ये पूर्व की तरफ है ये उत्तर की तरफ है तो दो अलग अलग हो गए एक जैसे होते हुए भी अब कंपनी से एक जैसे पेन और ये सब चीजें निकल के आ रही हैं हमें भेद ही नहीं पता है लेकिन ये यहाँ रखा है ये यहां रखा है तो देश के भेद से भी हम भिन्नता का ज्ञान कर लेते हैं यहां तक हो गया लेकिन यदा पूर्वम आमलकम अन्य व्यग्र से जातु उत्तर देश उपावर्तित तथा तुल्य देश पूर्वम एत उत्तरम एत इति अप्रविभागा विभागा ही बोले जब पूर्वम आमलकम पहले वाले आमल को अन्य व्यग्र से जातु वो जो जानने वाला है वो कहीं अन्यत्र व्यग्रह है दूसरी तरफ देखने लग गया जैसे कि दो चीजें रखी हुई फिर हम दोनों को पहचान रहे हैं वो थोड़ी देर के लिए उधर देखने लग गया वो किसने उठा के इसको उधर रख दिया और उसको इधर रख दिया किलायत अच्छा बताओ ये कौन सा वाला है वही वो वाला वही है या अलग अलग हो गया बच्चे भी खेलते रहते हैं ना ये मेरा है ये तेरा है या फिर उसको बदल देते हैं भले अच्छा पहचान तेरा है यह मेरा है कौन सा वाला है वो बदल देते हैं बदल भी देते हैं नहीं भी बदलते हैं उसको पता नहीं लगता है कि बदलाया नहीं बदलाया लेकिन वो पहचान नहीं सकता उसको तो अन्यत्र जो व्यग्रह है उसके अगर ये दो दो अलग अलग स्थान कर दिए हैं एक जैसे आमलों को तो तब तुल्य देशत्व अब उनका समान देश हो गया पहले इस स्थान पर एक चीज रखी थी अब उस स्थान पर दूसरी रखी हुई है तो देश भी समान हो गया तुल्य देशत्व ये पहले वाला है ये बाद वाला है इस प्रविभाग की अनुपत्ति होती है ये जान नहीं हो पाता है ये यह यहां पर था और यहां ये कौन सा है पता नहीं अब बालू के कण पड़े हुए हों भूमि पर अब वो उड़ के इधर से इधर हो गए तो हम पहचान सकते हैं कि यह कौन सा बालू का बालू का कण है वो वाला है या ये वाला है नहीं पहचान सकते ना ये वो भी पहचान लेता है ये विवेक ज्ञान है तो बोले असंदिग्ध है ना चाहे तत्व ज्ञान है ना भवितव्यम बोले तत्व जान तो असंिग्ध होना चाहिए जिसमें कुछ भी संदेह नहीं बचे बिल्कुल निश्चयात्मक होना चाहिए और यदि किसी को ये नहीं पता लग रहा है कि ये पहले वाला कौन सा है और बाद वाला कौन सा है तो संदेह हो गया ना पूरा पूरा ज्ञान तो नहीं हुआ कमी तो रह गई ना भवितव्यम इत्यता इदम इसलिए ये कहा गया है तथा प्रतिपत्तेर विवेकच इति तो विवेक ज्ञान से वो ये भी पहचान लेता है कि वो वाला है ये दूसरा है नहीं पता नहीं लगेगा कैसे पहचान लेता है दूसरे तो हिस्से को बता है। मुश्किल है ना पहचानना लेकिन फिर भी पहचान लेते हैं। तो बोले कथम बोले तो पूर्वामलक सहक्षण देश उत्तर, उत्तर आमलक सहक्षण देशाद भिन्न तो पहले वाला आंवला था उसके साथ साथ जिस क्षण में वो किसी एक स्थान पर था लेकिन उत्तर काल में जो वहां पर रहा किसी एक स्थान पर उससे वो भिन्नता हो गई अर्थात वो आंवला जिस स्थान पर है उस स्थान का प्रभाव उस आंवले पर आ गया पहले ये यहां था ये यहां था यहां जब था वो आंवला तब इस स्थान का भी कोई प्रभाव उसके ऊपर आ रहा है और यहां था तो इस स्थान का भी प्रभाव उस पर आ रहा है वो तो हमें तो दिखाई दे नहीं रहा है इसलिए हम बदल दें तो हमें पता नहीं लगता है लेकिन उसको पता लग जाता है कि ये वहां उस जगह का प्रभाव इसके ऊपर अलग आया हुआ है पता लग जाएगा जैसे कि एक आंवला दूध में डूबाया हो एक आंवला पानी में डूबाया हो और रखा हो तो हमें पता लग जाएगा ना अभी ये दूध वाला है और ये पानी वाला है क्यों क्योंकि हमें पता है कि वहां पर अलग अलग प्रभाव आता है दूसरे को पता नहीं लगेगा जो नहीं जानता है जानता है वो पता लगेगा तो ऐसे स्थान का भी वहां पर प्रभाव होता है आमल के स्व देश क्षण उन आंवलों ने अपने अपने भिन्न भिन्न स्थान का अनुभव किया है और उस स्थान का अनुभव उनका अलग अलग है जैसे कोई धूल में पैर रखे और कोई पानी में पैर रखे और फिर निकाल करके लाए तो हम कह सकते हैं ना ये तो धूल वाला पैर है और ये पानी वाला है क्योंकि उन जगह पर जब पैर रखा गया तो उसका अनुभव भिन्न भिन्न है ऐसे इनका भी भिन्न भिन्न होता है अन्य देश क्षण अनुभव वस्तु तयो अन्यत्वे हेतु रथी उनके जो अन्यत्व में भेद है उनके अलग अलग देशों के अनुभव अलग अलग होने से और वो भेद देख पा रहा है ये योगी विवेक ज्ञान वाला उस अनुभव की भिन्नता को वहां पकड़ पा रहा है इसलिए वो पहचान लेता है कि ये अलग अलग है एक तेना इस दृष्टान्त से परमाणु तुल्य जाति लक्षण देश परमाणु के स्तर पर भी ये तो इन्होंने अभी आंवले का उदाहरण दिया था यह परमाणु के स्तर पर भी जांच सकता है वो परमाणु स्तुल्य जाति क्षण देश जिसने समान जाति वाला है समान लक्षण है और समान देश भी है उसका पूर्व परमाणु देश सहक्षन साक्षात करना पहले वाला परमाणु जिस देश में था वहां पर उस समय में जो उसने साक्षात्कार किया था उत्तर से परमाणु बाद वाले दूसरे परमाणु का तद देशानुपत्त उत्तर उस उस देश के उपपत्ति होने पर वहां पर अनुभव होने पर उत्तर से तद उसका बाद वाले का उस देश का होगा भिन्न प्रकार का होगा भिन्न सह क्षण भेदात तयो ईश्वर से योगिनेत्व प्रत्यय भवती तो ऐसा होने पर तस्य तेदात तय उन दोनों का ईश्वर से ईश्वर का ईश्वर का मतलब जिसने ऐश्वर्य को प्राप्त कर लिया है योगी सिद्धि को जिसने प्राप्त कर लिया है उस योगी को के अन्य योगी का अन्यत्व प्रत्यय हो जाता है भिन्नता का उसको भेद दोनों अलग अलग हैं ये योगी को पता लग जाता है अर्थात स्थान का प्रभाव उस वस्तु पर पड़ता है ये कहना चाह रहे हैं इसको आप लौकिक उदाहरण की दृष्टि से देखें कि कुछ जगह पर आणविक विकिरण होता है एटॉमिक रेडिएशन होता है उसका प्रभाव वस्तु पर पड़ता रहता है हमें वैसे तो नहीं पता लगता और जैसे जापान में परमाणु विस्फोट हो गया और उसके कारण वहां की पेड़ पौधे और वहां से आने वाली चीजें इसी तरह से वहां रूस के अंदर भी एक उनका रिएक्टर था एटॉमिक रिएक्टर चेरेनोबिल का वो फट गया था यानी उसका कुछ कोई कारण से तो उसके विकिरण फैल गया था आसपास में अब उसके आसपास में जो लोग रहते हैं जो गायें हैं भैंसें हैं वहां से जो मक्खन आ रहा है वहां से जो दूध आ रहा है वहां से जो मांस आ रहा है वहां से जो सब्जियां आ रही हैं, उनमें भी विकिरण होता है तो जब विदेशों में जाता था तो वो उसको परीक्षण करते थे इसमें विकिरण है या नहीं है क्योंकि उसमें विकिरण साथ में होगा तो उसको खाने पीने से वो विकिरण अंदर जाएगा वो कैंसर आदि रोग उत्पन्न कर सकता है नाश कर सकता है तो ऐसी चीजों को सेवन नहीं करते हैं अब ये यंत्रों से तो पता लग जाता है कि ये चीज चेरनो बिल के आसपास की है इसमें विकरण दिखाई दे रहा है हमें आंखों से दिखाई देता है क्या ये छूने से पता लगता है क्या हमें तो पता नहीं लगता है अर्थात तो उस वस्तु में उस स्थान का कुछ विशेष प्रभाव अनुभव वहां आ चुका है जो कि हमको सामान्य इंद्रियों से पता नहीं लगता वैज्ञानिकों को पता लग जाता है तो ऐसे कुछ चीजें हो सकती है कि जो प्रभाव है तिरणों के तरंगों के हमारे लिए जे नहीं है लेकिन उनको पता लग जाता है योगी को इस विवेक ज्ञान वाले को कि ये चीज वहां की है ये अनुभव बता रहा है इसका पहचान लेगा वो ये दोनों एक जैसे नहीं है ये दोनों आंवले एक जैसे नहीं है इस स्थान पर रखा था ये इस स्थान पर रखा था स्थान का प्रभाव वहां पर आ रहा है इसी तरह से बहुत सी भूमि में भी हमारे अलग अलग जगह विकिरण होते हैं कुछ रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं भूमि में उसके कारण किसी का स्वास्थ्य वहां अच्छा रहता है किसी का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है स्थानों का प्रभाव पड़ता है विद्युत चुंबकीय तरंगे भी कुछ अलग अलग होती हैं ऐसा भी माना जाता है सब जगह अलग अलग होता है और उसका प्रभाव हमारे शरीरों पर भी आता है वैसे नहीं दिखाई देते है। तो कुछ न कुछ ऐसा उस स्थान का प्रभाव ये कहना चाह रहे हैं क्या है ये तो अभी पता नहीं लग रहा है लेकिन योगी उसको अनुभव कर पाता है इतना संवेदनशील हो जाएगा उसका चित्त कि वो भेद बता देगा तो जाति लक्षण देश की समानता होने पर भी देश का अनुभव भिन्न होने से वो अंतर कर पाता है ये विवेक ज्ञान की विशेषता हो गई आगे अपरे तो वर्णयंती कुछ लोग इस विषय में ये कहते हैं ये अंत्या विशेषा ते अन्यतः प्रत्यय कुरंती थी जो अंत्य विशेष है अंत्य विशेष का मतलब है जो सबसे अंतिम छोर वाली चीजें हैं जैसे कि हम मूल प्रकृति से ये बना इससे ये बना इससे ये बना इससे ये बना बनते बनते बनते अब अंतिम जो चीज आएगी जैसे कि हम लोग हैं हम भी अंत्य विशेष हैं, ये परमाणु बने महाभूत बने उससे और पंचभ चीजें बनी उससे शरीर बना अब हमारा शरीर इससे क्या बनने वाला है बस ये तो नष्ट हो जाएगा अब आगे कुछ नहीं है वो तो बिखर जाएगा और कुछ बनेगा नहीं इससे ये अंत्य विशेष है जिससे और आगे कार्य नहीं बनता है जो आगे उपादान के रूप में काम में नहीं आता है बिल्कुल अंतिम चीज वो वो उसको अंत्य विशेष कहेंगे तो अंत्य विशेष जो होता है वो ये अंत्यविशेषा अन्यता प्रत्ययम कुरवंती वो भिन्नता को बता देते हैं ये और ये अलग अलग है और जो अंत्य नहीं होते उससे पहले होते वहां पर संदेह रहता है तथा देश लक्षण भेदो वहां पर भी देश और लक्षण का भेद तो रहता है मूर्ति व्यवधि जाति भेदश अन्यत्वे हेतु और वहां पर मूर्ति यानी उसका जो स्वरूप है वो उसका जो संगठन है वो व्यवधि मतलब वहां किस चीज का व्यवधान है उसकी जाति क्या है ये इसका भेद होना भी अन्यत्वता अन्यत्व हेतु अन्यत्व में कारण होता है भेद का हमें पता लगता है क्षण भेदस्तु योग बुद्धि गम्य एवं लेकिन क्षण का जो भेद होता है ये तो बुद्धिगम्य ही होता है विवेक ज्ञान से ही पता लगता है वैसे पता नहीं लगेगा अतः उक्तम इसलिए कहा मूर्ति व्यवधि जाति भेद अभाव नास्ति मूल पृथक इति वार्षगण्य वार्षगण्य आचार्य का मत है कि मूर्ति यानी उसका स्वरूप व्यवधान जाति और भेद का अभाव होने से नास्ति मूल पृथक्व मूल जो है प्रधान यानी सत्वर उसमें पृथक नहीं है ये उनका एक मत बताया क्योंकि जो मूल चीजें हैं नास्ति मूल पृथक्व यानी मूल जो सत्वस्तम है उनमें उनका स्वरूप एक जैसा है कोई व्यवधान यानी तो जो कोई हो तो वो भी ऐसा है जाति भी वही है इनके भेद का वहां पर अभाव है इसलिए उस मूल में तो पृथक्व नहीं है जो विशेष होते हैं उनमें पृथक्व आ जाता है जो मूल चीज है उनमें कोई भेद नहीं है और सत्वकर्ण अलग, अलग अलग अलग अलग है उनमें कोई भेद है देश का भेद भी नहीं होना चाहिए देश भेद हो गया तब तो पता लग ही जाएगा जाति और लक्षण आदि सब संगठन आदि सब बिल्कुल स्वरूप आदि बिल्कुल समान है मूर्ति व्यवधान आदि किससे ढकता है किससे नहीं ढकता है इत्यादि सब कुछ समान है लेकिन फिर भी इस कारण से चूंकि सब कुछ समान है इसलिए वहां पर मूल में कोई पृथक नहीं है वो तो एक जैसे है ऐसा वार्षिक आचार्य का मत इन्होंने कहा और जो कार्य द्रव्य है उसमें ये भिन्नताएं देखी जा सकती है तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं प्रणामता है ओ एक साधारण विवाद ओमश